सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार यूपी में साठ करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ आरटीआई के तहत सीड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किसानों को मुफ्त बीज बांटे जाने थे पर अधिकारियों ने झूठे कागजात बनाकर और झूठे लाभकर्ता दिखा सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया दो लाख क्विंटल ऐसी भी ज्यादा अनाज जो किसानों को मुफ्त दिया जाना था उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया तब एक किसान ने आरटीआई के तहत अपील दायर की और सारी सच्चाई सामने आई अब लखनऊ और बरेली के कारपोरेशन प्रोजेक्ट ऑफिसर्स सुरेंद्र प्रताप सिंह और राम कुमार वर्मा हेड सी डिस्ट्रीब्यूशन हरी किशोर प्रसाद और असिस्टेंट चीफ फाइनेंस ऑफिसर पृथ्वीराज मनचंदा पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में केस चल रहा है अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते हैं डब्ल्यू